सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं गणपति यूनिवर्सिटी गणपति यूनिवर्सिटी संभावनाओं की यूनिवर्सिटी। नमस्कार, आप 90.4 करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का एवं श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास ट्रेड के बारे में बात करते हैं और खास एक्सपर्ट को बुलाते हैं और उनसे बात कराते हैं तो आज के इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ सागर डिस्ट्रिक्ट से डॉक्टर मीनाक्षी चौधरी हैं जिनसे हम बात करेंगे तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर मीनाक्षी चौधरी का बहुत बहुत स्वागत है करियर ऑप्शन इस प्रोग्राम थैंक यू थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मीनाक्षी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में और हम लोग हमारे युवा साथियों को खास टारगेट करके ये प्रोग्राम को डिजाइन किया है क्योंकि आज के जो युवा है बहुत सारे ऑप्शन होने के बावजूद भी उनका एक स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है कि किस फील्ड में जाए तो उनको आसानी हो इस वजह से हमने इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया है ताकि वैरायटी ऑफ चीज़ें जब वो लोग सुनेंगे उसके बारे में समझेंगे तो वो अपने इंटरेस्ट लेवल के अनुसार अपने अपने करियर को चुन सके और उसमें अपना अच्छा कर सके तो आइए सबसे पहले मेरी और आपकी पहली मुलाकात है और हमारे विद्यार्थी मित्र भी आपको पहली बार सुन रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताएं मेरा नाम है डॉक्टर मीनाक्षी चौधरी और मैं बेसिकली बिलोंग करती हूँ ग्वालियर से जो कि एमपी का ही एक डिस्ट्रिक्ट है गन भी वहीं हुआ और आगे की पढ़ाई वगैरह मैंने वहीं से कम्प्लीट करी मैं एक बेसिकली एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ बी एच एम एस किया हुआ है मैंने और उसके बाद वो करने के बाद फिर मैं मैंने स्टार्ट जो अपनी प्रैक्टिस थी वो भोपाल से की थी उसके बाद मैंने इंदौर से प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू करी अभी फ़िलहाल मैं करेंट में एज आर बी के ए आयुष मेडिकल ऑफिसर के पद पर गवर्नमेंट जॉब कर रही हूँ बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपने शुरुआत की अपने करियर की और फिर अब आयुष जो गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है उसमें आप प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत ही अच्छी बात है तो अपने परिवार के बारे में बताइए जी मैं बेसिकली एक आर्मी फैमिली को बिलोंग करती हूं मेरे फादर आर्मी से रिटायर्ड हैं मदर हाउस हैं एंड मेरे दो बड़े ब्रदर हैं और दोनों गवर्नमेंट जॉब में हैं और एक एल्डर सिस्टर हैं वो भी गवर्नमेंट जॉब में हैं और मैं भी गवर्नमेंट जॉब में हूँ हम लोग चार भाई बहन हैं सभी लोग अपना अच्छा फैमिली वगैरह सब सेटल कर रखे हैं और मम्मी पापा ग्वालियर में रहते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि अपने फैमिली के बारे में भी आपने बताया और वर्तमान समय में आप क्या कर रहे हैं वो भी बताया तो आइए आगे बढ़ते हैं और हम लोग खास हमारा इस टॉपिक पे आते हैं कि करियर ऑप्शन के इस विशेष मुद्दे पर आते हैं कि जैसे हम लोग बात करते हैं हमारे युवा साथियों को लेकर तो कई बार उनके करियर में या करियर को चुनने के लिए चॉइस उनका जो है कभी कभी डिफरेंस हो जाता है तो कैसे हम लोग अपने करियर को फोकस करें मेरा उनसे खास तौर पर यह कहना होता है कि आजकल के आजकल के जो युग चल रहा है उसमें मतलब स्टूडेंट्स पर और बच्चों पर मतलब बच्चे जब हमारी एज में तो ऐसा रहता था कि टेंथ के बाद से स्टडी का बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता था लेकिन आज के टाइम में मैंने देखा है कि बच्चा जब एडमिशन लेता है अपना उसका फर्स्ट डे होता है स्कूलिंग का इनफैक्ट उसके पहले से ही जब वो दो ढाई साल या डेढ़ साल का जब वो बोलना शुरू करता है उसकी उसकी ट्रेनिंग उसी दिन से शुरू हो जाती है कि उसको मतलब या तो कलेक्टर बनना है या फिर बहुत अच्छा सर्जन बनना है या फिर उसको बहुत अच्छा आर्किटेक्ट बनना है मतलब उसको उसके बारे में ये नहीं सोचा जाता कि वो बड़े होके खुद क्या बनना चाहता है वो क्या चाहता है अभी तो उसकी मतलब उसको कुछ पता ही नहीं है दुनिया में आया है अभी उसे पता ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है ये भी नहीं सोचते माता माता पिता कि जब वो बड़ा होगा तो खुद डिसाइड करेगा वो जब वो पैदा होता है या स्कूलिंग करता है या जैसे ही उसकी ग्रोथ होती है वो सोच सोचना शुरू कर देते कि हम अपने बेटे को ये बनाएंगे या अपनी बेटी को ये बनाएंगे मेरे हिसाब से पहली चीज़ तो मैं माता पिताओं को बोलना चाहती हूँ कि जैसे जैसे बच्चा बच्चे बड़े होते हैं उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है ये स्टार्टिंग मतलब स्कूल गोइंग एज के पहले ही दिखने लगता है और फिर जब स्कूल जाते हैं तो वैसे ही सब चीज़ों की नॉलेज उन लोगों को मिलती है हर फील्ड की जानकारी मिलती है एम में जैसे टेंथ तक तो बेसिक एजुकेशन होती है उसके बाद उनको सब्जेक्ट चूज करने का मौका मिलता है तो उसमें उनको प्रेशराइज़ करने के बजाय कि तुमको बायो ही लेना है या मैथ्स ही लेना है या डॉक्टरी बनना है या इंजीनियरिंग बनना है इसके अलावा भी बहुत इस समय बहुत सारी फ़ील्ड ऐसी हैं जिसमें वो अपना करियर बना सकते हैं उसकी तो उसकी मतलब पहले तो पूरी नॉलेज लेनी चाहिए माता पिता को उसके बाद बच्चों को देनी चाहिए फिर ये देखना चाहिए कि उसका इंटरेस्ट बेसिकली किस चीज़ में है और उसको उसी फील्ड पर भले वो फील्ड इतनी फेमस ना हो लेकिन उसके बावजूद अगर उसका इंटरेस्ट इसमें है तो वो अपना करियर बहुत अच्छा बना सकता है जीवन में बहुत सफल हो सकता है मैं माता पिता को और बच्चों को अभी तो यही गाइड करना चाहूंगी कि वो पहले देखें कि उनका खुद का इंटरेस्ट उनका मेंटल और फिजिकल किस चीज़ में हंड्रेड परसेंट लगता है वो इस चीज़ को देखें पहले डॉक्टर मीनाक्षी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि बच्चों का जो है शुरुआत हो जाती है जब से वो एडमिशन लेते हैं तब से ही उनका सोचना शुरू हो जाता है और जहाँ तक आपने कहा कि टेंथ के बाद या ट्वेल्थ के बाद जब हम लोग अपना करियर के लिए सोचना शुरू कर देते हैं फाइनल डिसीशन लेना होता है उस समय हमें अपना इंटरेस्ट लेवल देखना चाहिए हमारी रुचि को देखकर हम अगर डिसीजन लेते हैं तो अच्छा है बजाय हम अपने माता पिता या फिर अपने कलीग्स या अपने दोस्तों के चक्कर में उन्होंने जो लिया है उस अनुसार अगर हम लोग अपना विचार बदलते हैं या उनके संग में आकर कभी करियर को ले लेते हैं तो उसमें काफ़ी चीज़ें आती हैं कि लास्ट में हमको डिससेटिस्फाइड रहना पड़ता है क्योंकि जहाँ लॉन्ग टर्म हमको रहना है अपने करियर के साथ में तो अपना इंटरेस्ट लेवल फील्ड में अगर जाते हैं तो खुशी बनी रहती है और डॉक्टर मीनाक्षी जी ने बहुत ही अच्छी बात बताया कि बच्चे का रुचि क्या है उस अनुसार उन चीज़ों को करना चाहिए और करियर को उस हिसाब से जैसे कि आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं अगर आप कुछ अलग भी सोच रहे हैं जहां पर आप नहीं कर पा रहे लेकिन फिर भी उस फील्ड में अगर आप मेहनत करते हैं तो आप अच्छे सक्सेसफुल बन सकते हैं लेकिन आपका इंटरेस्ट लेवल अच्छा होना चाहिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आइए आगे बढ़ते हैं और हम लोग जिस तरह से बातें कर रहे हैं बहुत सारे फील्ड हैं और आप खुद एक डॉक्टर हैं तो मैं चाहूँगा कि करियर इन मेडिकल फील्ड के बारे में कुछ हमारे विद्यार्थी उनको बताएँगे तो बहुत ही अच्छा हो सकता है तो डॉक्टर मीनाक्षी जी मुझे मैं चाहता हूं कि हमारे सभी विद्यार्थियों को आप मेडिकल फील्ड में किस किस तरह के स्ट्रीम्स होते हैं अलग अलग वैरायटी ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं तो उसमें जाने के लिए किस तरह की बातें हमारे विद्यार्थी में होना चाहिए जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि पहले तो हमें इस चीज़ पर गौर करना चाहिए इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है जैसे अलेवेंथ में जब सब्जेक्ट चूज करते हैं तो उसमें परसेंटेज तो होते ही हैं मायने करते हैं लेकिन उसके बावजूद क्या हम जो सब्जेक्ट ले रहे हैं उसको आगे लॉन्ग टर्म हैडल कर सकते हैं या हम उसमें सक्सेस हो सकते हैं ये चीज़ भी बहुत मायने करती है इस चीज़ के बारे में भी सोचना चाहिए बजाय सिर्फ हमने परसेंटेज देखे या उस सब्जेक्ट में हमने मार्क्स देखे तो बायो ले लिया या मैथ्स ले लिया ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने कि मैथ्स में ज़्यादा मार्क्स हैं लेकिन हो सकता है आपका इंटरेस्ट पोइट्री में हो सकता है आर्ट में हो सकता है या पेंटिंग में हो सकता है या सिंगिंग में हो सकता है या फिर जो आपकी हॉबी है जिसको आप कभी गौर ही नहीं करते ना आपने जो कभी जिसके बारे में कुछ पढ़ा नहीं है आप उसमें अपना करियर बहुत अच्छा बना सकते हैं आप देखेंगे किसी भी आ, हीरो की या हीरोइन की किसी की भी बायोग्राफी देखेंगे तो कई ऐसे हीरो हीरोइन हैं या कई ऐसे क्रिकेटर्स हैं या कई ऐसे प्लेयर्स है हैं जो हाईली एजुकेटेड हैं इंजीनियर हैं डॉक्टर हैं लेकिन उन्होंने अपनी ये मेन स्ट्रीम छोड़कर उन्होंने अपनी हॉबी को प्रेफरेंस दिया तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप ट्वेल्थ में सब्जेक्ट चूज़ करते हो तो है ही अपनी स्टडी तो कंटिन्यू रखना ही चाहिए लेकिन अपनी हॉबीज़ पर भी गौर करना चाहिए हो सकता है कि आप उसमें भी करियर बना सकें ट्वेल्थ में मेरा मेन जैसा कि पूछा गया कि मेडिकल में क्या रहता है तो मेडिकल में जब ट्वेल्थ करते हैं तो कई स्टूडेंट्स जो हैं जो बायो लेते हैं वो पी या जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसमें प्रिपरेशन करते हैं तो उसकी प्रिप्रेशन जो है बजाय आप लेव में जब आपने सब्जेक्ट चूज किया उसमें शुरू करने के बजाय आजकल तो नाइन्थ से या एट्थ स्टैंडर्ड से ही मतलब जो आपका फोकस है जो आपका कैरियर बनाना है जिस फील्ड में आपने स्टार्ट हो जाती है बेसिकली आजकल स्टार्ट हो जाती है हमारे टाइम में तो ऐसा नहीं होता था लेकिन आजकल जो है एटथ स्टैंडर्ड से ही जो आप फील्ड चूज किए जो आपने साइड लेना है आपको उसकी जो प्रिपरेशन है वो उसी समय से शुरू हो जाती है तो उस समय से शुरू कर देना बहुत अच्छी चीज़ होती है उसमें हमको मदद मिलती है एलेवेंथ से एकदम से आप स्टार्ट करोगे तो बहुत सारा बर्डन लगता है और कई कई बार बच्चे जो हैं इतना सारा पढ़ाई का बोझ हैंडल नहीं कर पाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर एक आध बार उन्होंने एग्जाम दिया और क्वालीफाई नहीं हुए तो बहुत ही ज़्यादा हताश हो जाते हैं और कई हम लोग ऐसे केसेस सुनने भी मिलते हैं कि किसी ने कुछ सुसाइड वगैरह कर लिया या डिप्रेशन में चला गया एक बार नहीं हुआ दो बार नहीं हुआ तीन बार नहीं हुआ लेकिन बड़े शौक़ से उस बच्चे ने वो साइड चूज़ की थी लेकिन वो क्वालिफाई नहीं कर पाया तो उस समय हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जिंदगी यहाँ ख़त्म नहीं हो जाती मान लीजिए आपका फेवरेट सब्जेक्ट बायो है या मैथ्स है या आर्ट है लेकिन आप उसमें कैरियर जो आपने सोचा वो कर नहीं पा रहे हैं मतलब आप मान लो कि मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम पास नहीं कर पा रहे हैं उसको छोड़ दीजिए आप बिल्कुल अगर नहीं कर पा रहे हैं तो बिल्कुल हताश होने की जरूरत नहीं है बायो लेकर आज कल के युग में इतने सारे ब्रांचेस हैं इतनी सारी फील्ड हैं आप अगर डॉक्टर नहीं भी बन पाए तो भी आप बहुत अच्छा करियर अपना बना सकते हैं मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो मेरा भी एमबीबीएस में पीएमटी में दो बार मैंने ट्राई किया था क्या रहता है कि हम लोग जानते हैं बच्चा खुद जानता है कि उसकी कितनी कैपेसिटी है कि वो कितना पढ़ सकता है और कितना दे सकता है या आपका इंटरेस्ट किस चीज में है मैं भी जानती थी कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं को मेडिकल लाइन में वही मैंने कहा कि माता पिता या घर के जो बड़े होते हैं एल्डर्स होते हैं उनको बच्चों को बिल्कुल प्रेशराइज़ नहीं करना चाहिए कि तुमको डॉक्टर ही बनना है या तुमको इंजीनियर ही बनना है या आर्किटेक्ट ही बनना है या फैमिली में जो चला आ रहा है वो ही करना है आपको ये नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए बच्चे का अगर जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो आपकी बात सुनकर करेगा तो जीवन में लेकिन उसे हमेशा ये चीज़ लगी रहेगी कि मुझे मेरा इंटरेस्ट किसी और में चीज़ में था मैं उसमें और अच्छा कर सकता था यहाँ पर मैं सो सौ हूँ एवरेज हूँ कर रहा हूँ लेकिन अगर मैं अपने रस की चीज़ करता तो उसमें मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता और उसमें ज़्यादा मैं ग्रोथ कर सकता तो उसी संदर्भ में बताना चाहूँगी कि अगर जो आपकी हॉबीज़ हैं और जो आपकी सब्जेक्ट मतलब मान लो आपका पीएमटी में नहीं हुआ आप मेडिकल लाइन में नहीं चाह पाएं उसके बावजूद भी फिशरीज़ है बायोटेक्नोलॉजी है बायोकेमिस्ट्री है इस तरीके से बहुत सारी साइंटिफिक लाइंस भी हैं बहुत सारी जिसमें आप अपना करियर बना सकते करियर ओरिएंटेशन के लिए काउंसलिंग है गाइडेंस काउंसलिंग की भी के काफ़ी सारे टीचर्स रहते हैं प्रोफेशंस रहते हैं वो आपको गाइड कर सकते हैं आप उनसे बाकायदा अच्छे से सारी नॉलेज ले सकते हैं कि मैं इस फील्ड में अगर जाता हूं तो मेरा कितना ग्रोथ होगा मेरा कितना इंटरेस्ट हो रहेगा उसमें मैं कितना आगे बढ़ सकता जी डॉक्टर मीनाक्षी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम अपना करियर को फोकस करके जब भी हम लोग किसी एक चीज को फोकस करते हैं जैसे आपने बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया मेडिकल फील्ड के बारे में और सभी लोग चाहते हैं कि हम एम बी बी एस सी बने या अच्छा डॉक्टर ही बने लेकिन जब बात आती है कि हमारी कैपेसिटी की अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो हमें निराश या हताश नहीं होना है नहीं तो बहुत सारे ऐसे सुसाइड केसेस हम लोग देखते हैं जहां पर बच्चे फेल होते हैं तो फिर सुसाइड कर लेते हैं तो ये चीजें बिल्कुल ठीक नहीं लगता है क्योंकि इसमें एक समझ की बात है कैपेसिटी की बात है अगर नहीं कर पा रहे तो और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं मेडिकल फील्ड में ही जैसे डॉक्टर मीनाक्षी जी ने बताया कि आप बायो केमेस्ट्री कर सकते हैं बायो फिजिक्स कर सकते हैं या फिर आप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जा सकते हैं बायो के अंदर अपना करियर बना सकते हैं आज बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पर अपनी कला को आप रिप्रजेंट कर सकते हैं आप कुछ नया कर सकते हैं और कुछ हट भी कर सकते हैं जब आप पढ़ाई कर ही रहे हैं तो आपको सारी चीज़ें पता ही चल जाता है और आप अगर थोड़ा सा मेहनत करते हैं जहां आपका इंटरेस्ट लेवल है तो उसमें आप एक नया करियर भी बना सकते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको मेडिकल फील्ड में डॉक्टर नहीं बन रहे तो ख़त्म हो गया ज़िंदगी नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए बहुत ही अच्छी बात डॉक्टर मीनाक्षी जी ने बताया है आइए आगे बढ़ते हैं और हम लोग जैसे कि एक छोटा सा वक्त हो गया ब्रेक का तो मैं चाहूँगा कि ब्रेक में हम लोग गाना सुनाते हैं और मैंने सुना है कि डॉक्टर मीनाक्षी अच्छा गाती हैं तो मैं चाहूँगा कि एक गाना जो आपका पसंदीदा है वो हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को जरूर सुनाइए एक्चुअली क्या है कि जब मैंने मेडिकल में एडमिशन लिया था तो जो रहता है इंट्रोडक्शन वगैरह लेते हैं सीनियर्स आते हैं तो मेरी बचपन से ही हॉबी रही सिंगिंग तो उस टाइम मैंने बहुत गाने गाए तो उसी टाइम का एक बहुत यादगार गाना है जो मैं अक्सर गाया करती थी लता जी का गाया हुआ है मेरी आवा सही पहचान है घर याद रही हो नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा मेरी आवाज ही पहचान है घर याद रहे ओ नाम गुम जाएगा वक्त के सितम कम हसी नहीं आज है यहां कल कहीं नहीं वक्त से परे अगर मिल गए कहीं मेरी याद चान है गर याद रहे हो नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा मेरी याद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 बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे विद्यार्थी मित्रों को भी अच्छा लग रहा होगा बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया है आप सुनाए हैं रीड 90.4 एफएम नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में हम लोग बात कर रहे हैं डॉक्टर मीनाक्षी चौधरी से बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने करियर काउंसलिंग की बातें हमारे साथ शेयरिंग किया कि किसी भी फील्ड में हम लोग जाते हैं तो हमारा इंटरेस्ट लेवल और जहां हम लोग नहीं कर पाते हैं तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं ऑप्शंस को हमें आगे करना है ऑप्शंस के साथ आगे बढ़ना है तो करियर हम कभी भी बना सकते हैं कैसे भी बना सकते हैं लेकिन फोकस हमारा क्लियर हो इंटरेस्ट लेवल हमारा जो है उस पर हमारा पूरा नज़र हो तो आइए बात करते हैं जैसे कि हम लोग मोटिवेशन की बात करते हैं तो सेल्फ मोटिवेशन के लिए आप क्या करते हैं आ, किस तरह के विचार अपने मन में लाते हैं या फिर आप मोटिवेशन दूसरे से लेते हैं तो किस तरह से लेते हैं उसके बारे में बताइए सेल्फ मोटिवेशन की जहां बात आती है तो उससे अच्छा मोटिवेशन motivation... मेरे हिसाब से कोई हमें कर नहीं सकता जितना क्योंकि जितना हम खुद को जानते हैं हमारी कमियां हमारी खामियां या हमारी अच्छाइयां या हमारी क्वालिटीज़ जितना हम अपने आप को जानते हैं उतना मे भी एक ऐज के बाद अब हमारे मदर फादर भी नहीं जानते हैं या हमारे कंपेनियन भी नहीं जानते हैं, या हमारे कलीग भी नहीं जानते या फिर हमारे बेस्ट फ्रेंड भी नहीं जानते जितना हम खुद को जानते हैं अगर किसी प्रॉब्लम्स में फंस रहे हैं या कोई हमें डिसीजन में कोई चाहते हैं हमें कोई हेल्प करे या हम किसी की राय लें राय बेशक आप ले सकते हैं लेकिन उसके बावजूद आपको एनालिसिस करना चाहिए कि जो सामने वाला राय दे रहा है या फिर उस वो राय मैं किस वे में ले रहा हूँ इस वे में ले रहा हूँ कि वो सही है मैं हो सकता है मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं इस प्रॉब्लम में डिसीजन ले रहा हूँ तो हो सकता है मैं गलत हो सकता हूँ ऐसा नहीं है हो सकता है आप गलत हो लेकिन हो सकता है सामने वाले की राय जो आप ले रहे हैं मे बी वो भी गलत हो सकती है तो इस तरीके से डिपेंड होकर आप किसी की राय ना लें उसको एनालिसिस करें कि आप उसमें कितने सहमत हैं जो सामने वाला आपको गाइड कर रहा है जो राय दे रहा है आपको जो ओपिनियन दे रहा है आपको वो कितना आप अपने जो मेंटल स्टेटस रहता है उस पर कितना फिट बैठता है आप उसको कितना एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ये चीज़ हो सकती है इसको मुझे भी लेना चाहिए ठीक तरीके से मे भी ये भी काम कर सकती है लेकिन एकदम स्टेट फॉरवर्ड सामने वाले ने हमें कोई ओपिनियन दिया और उसको हमने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया ऐसे नहीं करना चाहिए उसको आपको खुद को एनालिसिस करना चाहिए कि ये मैं करना क्योंकि मुझे है तो मुझे कितना सूट करेगा मेरे ऊपर मुझे कितना फ़ायदा पहुंचाएगा या मेरा इसमें कितना नुकसान हो सकता है ये एनालिसिस करने के बाद आप किसी की राय ले सकते हैं तो किसी की राय लेने से अच्छा मैं ये समझती हूँ कि जब हमें एनालिसिस करनी है तो हम खुद की राय लें शांति से बैठें प्रॉब्लम्स को डिटैच होकर अगर हम देखेंगे ये प्रॉब्लम्स आई है इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर होगा जरूर से ज़रूर होगा ये सोचकर अगर देखेंगे कूल्ड माइंड करते हुए अपना एकदम घबराएं नहीं परेशान ना हो नेगेटिव ना सोचें ये करते हुए अगर आप सोचेंगे तो उस प्रॉब्लम की गहराई में आपको एक सॉल्यूशन अवश्य नजर आएगा ऐसा हो, हो ही नहीं सकता कि आपको सोल्यूशन ना नजर आए अगर आप खुद स्वयं सोचेंगे बजाय आप किसी और के ऊपर डिपेंड होने होने पर उसके बावजूद अगर आपको लगता है कि मैं नहीं सोच पा रहा हूं या फिर मैं दो राहे पर खड़ा हूं मैं डिसीजन दो है मेरे पास मैं एक को डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं हां तो आप किसी अपने बड़े जो आपके बहुत क्लोज़ होते हैं सबसे पहले क्लोज़ होते हैं माता पिता फिर फ्रेंड्स होते हैं फिर कजन्स होते हैं जो भी क्लोज है उनसे आप पूछ सकते हैं डॉक्टर मीनाक्षी जी बहुत ही अच्छी बात आपने है आपने बताया कि किस तरह से हमें मोटिवेशन लेना चाहिए और करियर के बारे में जब बात करते हैं करियर मोटिवेशन की अगर हम बात करें तो ख़ुद की बात पहले सुननी चाहिए और आपने बहुत ही अच्छी बात बताया कि शांति से बैठकर अपने बारे में सोचना है और हम जहाँ पर अच्छा कर सकते हैं उस फील्ड के बारे में आप सोच सकते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अच्छा आशा करता हूँ हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को ये बात अच्छी लगी होगी और मैं चाहूँगा कि आप अपने करियर के बारे में सोच रहे हों तो ज़रूर एक बार समय निकाल अपने साथ बैठिए और फिर इसके ऊपर मंथन कीजिए और चिंतन कीजिए कि किस तरह से आप अपने स्ट्रेंथ को अपने वैल्यूज़ को अपने वीकनेसेस को देख पा रहे हैं और उन चीज़ों को देखने के बाद आप एक बार ज़रूर अपने करियर के बारे में सोचिए तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से आपका विज़न करियर के प्रति क्लियर हो जाएगा और आप अपने करियर को बहुत ही अच्छा फोकस कर पाएंगे फ्रेम कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे तो चलिए हम चाहते भी हैं कि आप अपना करियर अच्छा फ्रेम करें और अच्छा करें अपने और परिवार वालों का भला करें आप ऐसी शुभाशा के साथ जाते जाते मैं कहूँगा कि डॉक्टर मीनाक्षी जी अपना एक्सपीरियंस सुनाइए कि आप किस तरह से इस मेडिकल फील्ड में आए मैंने जैसे बीच में भी बताया था कि ये जो मैं जो अब प्रोफेशन में हूँ वो मेरी इच्छा का प्रोफेशन नहीं है हाँ। क्योंकि जो मैं अपने घर में सबसे यंगर हूँ और मेरे ऊपर तीन भाई बहन हैं तो जैसा कि सभी को पता रहता है कि जब घर का छोटा होता है तो सभी लोग उसके ऊपर वो ऐसा करे ये ऐसा करे वो उसको अच्छा ऐसा बनना अपेक्षा इतना करते हैं कि वो जो नहीं कर पाते वो सोचते हैं कि ये करे तो मेरे जो बड़े ब्रदर हैं वो एक्चुअली बहुत उन्होंने कोशिश किया हुआ भी था उनका लेकिन फिर भी वो नहीं अपना जो फेवरेट प्रोफेशन है मेडिकल लाइन उसमें अपना कैरियर कंटिन्यू नहीं रख पाए तो उनका बहुत ही इच्छा थी कि हमारे घर से कोई एक इंसान कोई एक भाई या बहन मेडिकल लाइन में ज़रूर जाए तो मेरे जो बाक़ी जो भैया भाई, भाई थे और सिस्टर थे उन्होंने मैथ्स चूज़ किया और इंजीनियरिंग किया और तो मैं रह गई थी तो उस टाइम उन्होंने कहा कि नहीं माँ बायो बहुत अच्छा है बायो लो मार्क्स भी अच्छे थे तो उन्होंने बायो दिलवा दिया तो मैं आपने आप को तो जानती हूं अंदर से मैं जानती हूं कि मेरा रुझान कहां पर है तो उस उन्होंने चलो फिर फिर भी बच्चा ये सोचता है कि जब छोटे होते हैं तो ये सोचते हैं कि नहीं ये बड़े हैं मे भी ये हमारे बारे में ज़्यादा अच्छे से जानते हैं ये हमारे बारे, बारे में कामयाब डिसीज़न ले सकते हैं ये हमें सक्सेस बना सकते हैं तो उन वही सब सोचने के कन्फ्यूज़न तो रहता है लेकिन फिर भी हम बड़े लोगों पर छोड़ देते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर तो ये मैंने भी छोड़ दिया उनके ऊपर कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर लेकिन मैं जानती थी कि मेरी कैपेसिटी कितनी है फिर भी उनकी इच्छा पर मैंने दो बार एम पी दिया लेकिन मैं जानती थी कि मेरा सिलेक्शन उसमें नहीं होगा तो ऐसा ही हुआ नहीं हुआ फिर मैंने जो होम्योपैथिक आयुर्वेदिक और यूनानी का जो प्री टेस्ट होता है वो दिया वो फर्स्ट टाइम में ही क्वालिफाई हो गया और उसके बाद मैंने अपना ये कंटिन्यू रखा डॉक्टर होम्योपैथिक डॉक्टर बन गई उसके बाद फिर एक साल का गैप रहा फिर मैंने प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू करी उसके बाद अभी लास्ट थ्री ईयर्स से मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूँ एज आर बी एस के ए एम ओ आयुष मेडिकल ऑफिसर व के अंतर्गत आते हैं जहाँ पर प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाते हैं कई सालों तक चलते हैं ये प्रोग्राम रूरल और अरबन दोनों जगह पर ये रहते हैं और मेरा जो प्रोग्राम है वो छोटे बच्चों के लिए है जैसे कि इसका नाम ही है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जिसमें ज़ीरो से एटीन ईयर्स तक के आंगनबाड़ी में जो बच्चे रहते हैं और गवर्नमेंट स्कूल्स में जो बच्चे रहते हैं उनका हेल्थ चेकअप होता है और उनको फ्री सुविधाएं जो रहती हैं जो कि रूरल्स में बिल्कुल भी जानकारी नहीं रहती है जिनकी के क्या क्या फ्री सुविधाएं हैं लाइफ थ्रेटनिंग जो डिसीज़ें रहती हैं बच्चों को होती हैं जो बाई बर्थ ही होती हैं या बर्थ के बाद हो जाती हैं उनके लिए गवर्नमेंट क्या क्या सुविधाएँ प्रोवाइड करवा रही है वो हेल्थ चेकअप करके आइडेंटिफाई करके उन बच्चों को उनको आगे रेफर करना और उनका ट्रीटमेंट कराना ये मेरा जॉब स्किल्स और प्रोफेशन में आता है तो मीनाक्षी जी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया जैसे कि आपने कहा कि बड़े होते हैं तो बच्चों के लिए वो लोग विचार करते हैं तो जैसे आपके घर में भी काफी उन्होंने आपको गाइड किया तो उस अनुसार आपने अपना करियर को बनाया है लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें थोड़ी सी हल्की सी आपको बंधन भी लग रहा था लेकिन चीज़ों को आपने मैनेज किया बहुत ही अच्छा काम किया आपने तो चलिए ऐसा होता है हमारे विद्यार्थी मित्रों से मैं यही कहना चाहूँगा कि कई बार हम लोग प्रेशर में आ जाते हैं और अपना करियर को जो हमारा इंटरेस्ट लेवल है उसको कहीं ना कहीं हम लोग छोड़ देते हैं और जैसे कि किसी बड़े ने कहा है इसलिए हम उन चीज़ों को करने जाते हैं लेकिन उसके साथ हम अपनी कैपेसिटी को जरूर देखना चाहिए अगर नहीं कर पाते हैं तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा और हमें तो अच्छा ही नहीं लगेगा क्योंकि हमारा प्रोफेशन भी वो नहीं या इंटरेस्ट लेवल हमारा नहीं है तो थोड़ा सा ज़्यादा हिम्मत करके हमें अपने इंटरेस्ट लेवल को ही देखना है और उनके बीच में उन चीज़ों को करते रहना है या उनको अपना इंटरेस्ट बता देना है ताकि वो भी फिर अनुसार हमारे इंटरेस्ट लेवल पर सोचना शुरू करें तो चलिए मीनाक्षी जी बहुत ही अच्छा लगा बहुत ही अच्छी बातें आपने बताएं तब हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा कि किस तरह से हम अपना करियर को फोकस करें और कौन कौन सी चीज़ें हमारे बीच में आती हैं वो भी आपने बताया है तो जाते जाते मैं कहूँगा एक छोटा सा मैसेज जरूर सभी को दे हमारे विद्यार्थी मित्रों जाते जाते मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि सब कुछ लाइफ में रहता है और चलता है हम लोग सब फेस करते हैं उसके साथ अगर आप स्परिचुअलिटी को भी अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण अंग की तरह अपनाएं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरह अपनाएं जिस तरीके से हम बाकी बाकी चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्पॉर्टेंस देते हैं उसी तरीके से अगर स्परिचुअलिटी को भी हम अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस दें तो वो जीवन का कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहां पर वो आपको हेल्प नहीं करेगी जहां पर आपको आपको लगेगा नहीं कि मैं अकेला पड़ गया हूँ जहाँ आपको ये नहीं लगेगा कि अब मैं क्या करूँ कोई क्वेश्चन मार्ग जहाँ पर हम हताश होकर बैठ जाते हैं जहाँ पर हमें कोई रास्ता नहीं दिखता है वहाँ पर आपको ये स्पिरिचुअलिटी आपका इतना साथ देती है इतनी मदद करती है कि आपको कभी ये फील नहीं होगा कि कोई दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम है जीवन में सभी तरीके के अब लाइफ है तो अप्स एंड डाउन्स आते ही हैं ऐसा स्मूथ तो रोड होती नहीं है तो उसमें अगर स्परिचुअलिटी को भी आप अपने साथ में रखेंगे प्रायोरिटी बेसिस पे अगर रखेंगे तो आपको हमेशा उस चीज़ में हेल्प मिलेगी आजकल जैसे कि सभी को पता है कि आई लेवल आजकल देखा जाता है बच्चों में बहुत अच्छा पाया जाता है पहले तो इतना नहीं होता था लेकिन अब अब बहुत अच्छा पाया जाता है लेकिन उसके बावजूद भी जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसका आई लेवल उसको वहाँ हेल्प नहीं कर पाता जहाँ पर वो सोशल में लाइफ में या फिर प्रोफेशनल लाइफ में जहाँ वो मैंटल स्ट्रेस को फेस कर रहा है वो आई लेवल वहाँ पर उसका वर्क नहीं करता वहाँ पर उसको वर्क करेगा एस लेवल जो जिसे कहते हैं स्पेचुअल इंटेलैक्चुअल उसको वो वहां पर वर्क करता है तो आप उसको स्पिरिचुअलिटी को भी अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंट पार्ट की तरह हैं, तो वो आपको जीवन में बहुत हेल्प करेगी डॉक्टर मीनाक्षी जी बहुत ही प्यारा सा संदेश आपने दिया मैसेज आपने बहुत ही अच्छा दिया हमारे विद्यार्थी मित्रों को भी अच्छा लग रहा होगा क्योंकि हम जब भी कुछ इस तरह के अपने करियर के बारे में सोचते हैं और आगे बढ़ते हैं तो जब हम आगे बढ़ जाते हैं तो वहाँ पर हमारे पास एक फिर ग्रुप के साथ हम लोग रहते हैं और फिर फैमिली के साथ हमको एडजस्ट करना पड़ता है काफ़ी चीज़ें हमारे बीच में आती हैं तो उन सभी को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए आपने कहा स्परिचुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्परिचुअलिटी को थोड़ा इम्पोर्टेंस देते हैं और उसको जानने की कोशिश करते हैं उसके साथ जीने की कोशिश करते हैं तो हमारा जीवन बैलेंस हो जाता है और हम सिचुएशन में में अपने आप को मैनेज कर पाते। बहुत ही अच्छा message, बहुत ही ही अच्छा अच्छा मैसेज, संदेश आपने दिया। थैंक यू सो मच। और हमारे साथ इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम जुड़ने के लिए आपका फिर से एक बार बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। विद्यार्थी मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रही है Redmond, गणपत यूनिवर्सिटी गणपत यूनिवर्सिटी संभावनाओं की यूनिवर्सिटी